इसमा अध्याय वाराणसी के ओंकारेश्वर और कृतिवासेश्वर लिंगों का महात्म शंकर के कृतिवासा नाम पढ़ने का वृतांत सूत्र जी बोले शिष्यों से घिरे हुए बुद्धमान वे गुरु दयपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओंकार लिंग की सनिधि शिष्यों के साथ महामुनि ने वहाँ महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्मा वाले मुनियों को उस ओंकार लिंग का महापुन्न बताया। ओंकार नाम वाला यह लिंग पवित्र एवं सुंदर है। इसके स्नान मात्र से सभी पापों से मुक्त मिल जाती है वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अति ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है यहां प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचायतन शरीर धारण कर रमन करते रहते हैं जो वह पाशुपत ज्ञान पंचायत शब्द से कहा जाता है वही ज्ञान इस पवित्र लिंग के रूप में ओंकार में अवस्थित है अतीता शांति शांति उत्कृष्ट कला वाली विद्या प्रतिष्ठा और निद्रति इन पांच अर्थों के लिए इनके प्रतिष्ठित रूप में महादेव का ओंकार लिंग प्रदर्शित है ब्रह्मा आदि पांच देवों का भी नित्य आस्थे रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है अग्नाशी पंचायतन रूप ई ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है पूर्व काल में देवरशियों महर्षियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना कर परम पद प्राप्त किया था जटेंद्रों मत्स्योदरी के किनारे गोचर्म के बराबर गुहतम शुभ पूर्ण स्थान है वहीं ओंकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है दिजोतम कृतवासेश्वर श्रेष्ठ मध्यमेश्वर विश्वेशल ओंकारेश्वर तथा कपरदीश्वर ये वाराणसी के गुह लिंग हैं बिना शंकर के कृपा के कोई इन्हें यहां जान नहीं सकता ऐसा कहकर मराशर के पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन शूलधारी महादेव के कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने गए। ब्रह्मज्ञानियों में सेस्ट भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन कर शिष्यों को कृत्तिवासेश्वर का महात्म बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर यहाँ शंकर के समी द्विज श्रेष्ठों उन भक्त की रक्षा के लिए इस लिंग से भक्तवत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अज्ञापूर्वक शूल से मारकर शंकर ने उसके चर्म का वस्त्र धारण किया उसी समय से वैकृत के हो गए श्रेष्ठ मुनियों यहां मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया विद्या रिदेशर रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने वाले कृत्तिवासेश्वर लिंग को भी देवता नित्य आवृत करस्थत रहते हैं घोर कलयुग और अधार्मिक लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृत्यवास ईश्वर का परित्याग नहीं करते, वे नहीं संदेह कर्तार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त हो अथवा नहीं, किंतु कृत्यवास क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप यह स्थान देवाधिदेव महादेव शम प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्रिय निग्रही ब्राह्मण यहां महादेव की उपासना करते हैं और शतरुद्रिय का जप करते हैं हृदय में सर्वांत आत्मा स्थानudev शिव का ध्यान करते हुए कृतवासा प्र दे त्रिलोचन महादव की निरंत स्थुति करते हैं वित्रों सिद्ध जन, यह गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निमास करते हैं और खृतिवासाा भगवान शिव की शरण ग्रह करते हैं उनकी एक कहीं जन्म में मुक्ति हो जाती है इस लोग में संसार को अत्यंत में जन्म प्राप्त कर लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते रहते हैं वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर की आराधना करते हैं फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभू रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं विशुद्ध योग के आश्रय रूप भव को नमस्कार है मैं स्थान पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूं हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूं और महादेव को अनेक रूपों में प्रतिष्ठित इत्सी कुर्म कुर्मपुराणे खड् सहस्र आयाम पूर्व विभागे 300 अध्याय एक 30 अध्याय वाराणसी के कपरदीश्वर लिंग का महात्मि पिसाच मोचन कुंड में स्नान करने की महिमा वहां स्नान करने से पिसाच योन से मुक्त प्राप्त करने का आख्यान शंकुकर्ण की कथा तथा शंकुकर्ण कृत ब्रह्म पार स्तोत सूत जी बोले मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धमान व्यास जी देवाधिदेव त्रिशूली भगवान शंकर के कपरदीश्वर नामक अवधे लिंग का दर्शन करने गए ब्राह्मणों वहां फिसाच मोचन तीर्थ में स्नान कर का तर्पण उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर की पूजा की वहां गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा उन्होंने इस क्षेत्र का महात्मा समझा और गिरीश हर को प्रणाम किया कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहां श्रेष्ठ कपरदीश्वर के समीप में आया भयभीत मन वाली वह मृगी वहां परिक्रमा करते-करते दौड़ी हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण वह महान बलशाली व्याघ्र उन मुनि को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया कपरदीश्वर के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बाला आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभावशाली महाज्वला स्वरूपा तीन नेत्रों वाली नील कंठ वाली चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाली और ऋषभ पर आरूंत तथा शिव के समान ही तुलसों से समन्वित दिखलाई पड़ी उसके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे तदनंतर वह स्वयं गणेशवर होकर अच्छुण ही अदृश्य हो गई जैमिनी आध प्रमुख दिजों ने ऐसा महान आश्शय देखकर अच्छुत स्वरूप गुरु ज से कपरदीश्वर का महात् पूछा उन भगवान ग्यास ने कपरदीश्वर देव के समीत में बैठकर विषदधज को प्रणाम करके कपरदीश का महात् उन्हें बतलाया यह देव का वही श्रेष्ठ कपरदीशवर नामक लिंग है। जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अवशेष पाप समूह ही नष्ट हो जाता है वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम क्रोध आग दोष और सभी विघ्न कपरदीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं इसलिए श्रेष्ठ कपरदीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए और स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए शांत चित्त वाले योगियों को यहां नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्ध प्राप्त हो जाती है इसमें कोई संशय नहीं है यहां समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्महत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ब्राह्मणों प्राचीन संकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर जी की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्मास्त्र रूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दिशा ग्रहण कर वह योगात्मा पुष्प धूप आज से तथा स्तोत्र नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहाँ रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शरीर वाले और बार-बार सांस में रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं? कहां से इस देश में आए हैं? शुद्धा से पीड़ित किसाच ने उससे कहा पूर्व जन्म में मैं धन-धान्य से संपन्न पुत्र पोत्रादिकों से युक्त परिवार के भर्म पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था किंतु मैंने ना तो कभी देवताओं की पूजा की ना गायों की और ना अतिथियों की मैंने कभी छोटे से भी छोटा पूर्य नहीं किया